त्रीमत गीता शांकर श्रीमद्भगवद्दीता शकभाष्यध्याय अठारा किंच तथा नस्म मनुष्यु कचिन्मे प्रियतम भविता न मे तस्द प्रियतरो भुवि नस्मा शास्त्र संप्रदाय कृतो मनुष्यु मनुष्याण मध्ये कस्चि मे मम प्रियत अतिशयेन प्रियकृत ततः अन्य प्रियकृतमो न अस्ति एव इत्यर्थो वर्तमानेषु न भविता भविष्यति अपि काले तस्मा द्वितय अन्तरो भुवि लोके अस्मिन् उस गीता शास्त्र की परंपरा चलाने वाले भक्त से बढ़कर मेरा अधिक प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है अर्थात वह मेरा अतिशय प्रिय करने वाला है वर्तमान मनुष्यों में उससे बढ़कर प्रियतम कार्य करने वाला और कोई नहीं है तथा भविष्य में भी इस भूलोक में उससे बढ़कर प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा यह अभी अध्ययते चमं धर्म संवाद मवयो ज्ञान यज्ञ इष्ट श्यामित मे मति च पठिष्यति या इमं पठिष्यम धर्म धर्मा संवादूप ग्रंथम आवयोह तेन इदं कृत सैत् ज्ञानयोशु मनसा ज्ञानयो मनसवाद विशिष्टतम अतः तेन गीता ज्ञानयीताध्ययन स्तुयते जो मनुष्य हम दोनों के संवाद रूप इस धर्मयुक्त गीता ग्रंथ को पढ़ेगा उसके द्वारा यह होगा कि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। विधि यज्ञ जप यज्ञ उपांशु यज्ञ और मानस यज्ञ इन चार यज्ञों में मानस यज्ञ मानस है इसलिए श्रेष्ठतम है अतः उस ज्ञान यज्ञ की समानता से गीता शास्त्र के अध्ययन की स्तुति करते हैं फल विधि ही एववा देवतादि विषय ज्ञान यज्ञल तोल्यम भवति इति अथवा जो समझो कि यह फल विधि है यानी इसका फल देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ के समान होता है तेनाली अहम इष्ट पूजि श्याम भवेयम् इति मे मम मति निश्चयः उस अध्ययन से मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होता हूँ ऐसा मेरा निश्चय है अथ स्रोतु इदम फलम तथा श्रोता को यह आगे बतलाए जाने वाला फल मिलता है श्रद्धावान्नसूय शुणिया मुक्त शुभाकर्माण श्रद्धावान्दधानूयच असूयावर्जिता सन इमं ग्रंथ अपि नर अभी शब्दा कि अपि अर्थज्ञानवान्द मु शुभान प्रशस्ता लोकान प्राप्णिया पुण्यकर्मण अग्निहोत्रादी कर्मता जो मनुष्य इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित होकर केवल सुनता ही है वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के अर्थात कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है अपि शब्द से यह पाया जाता है कि अर्थ समझने वाले की तो बात ही क्या है शिष्य से ग्रहणा ग्रहण विवेक बुभुषया तद् ग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्रहिष्यामी उपायांतरेण अपि प्रष्टु अभिप्राय शिष्य ने शास्त्र का अभिप्राय ग्रहण किया या नहीं यह विवेचन करने के लिए भगवान पूछते हैं इसमें पूछने वाले का यह अभिप्राय है कि शास्त्र का अभिप्राय श्रोता ने ग्रहण नहीं किया है यह मालूम होने पर फिर किसी और उपाय से ग्रहण कराऊंगा यंत्र आस्था शिष्य कृतार्थ कर्तव्य आचार्य धर्म प्रदर्शित भवति इसके द्वारा आचार्य का यह कर्तव्य प्रदर्शित किया जाता है कि दूसरे उपाय को स्वीकार करके किसी भी प्रकार से शिष्य को कितास करना चाहिए कश्चिछत पाथ तवय का ग्रहण न चेतसा कस्िद्ञान सम्मो प्रन स्स्ते धनंजय कचित् एतद मै उत्तम श्रुत श्रवणेन अवधारित पाथ किया एकग्रेन चेतसा चित वा प्रमादित हे पार्थ क्या तूने मुझसे कहे हुए इस शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना सुनकर बुद्धि में स्थिर किया अथवा सुना अनसुना कर दिया अज्ञान अज्ञानसमोह अज्ञान निमित्त सम्मोह विचित्त भाव अविवेकता स्वाभाक यद अयम यासः तब मम च उपद्रेष्टिवायास प्रवृत्त तेतव तो धनंजय हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित स्वाभाविक अविवेकता चित्त का मूल भाव सर्वथा नष्ट हो गया जिसके लिए कि तेरा यह शास्त्र विषय विषयकिश्रम और मेरा वक्तृत्व परिश्रम हुआ है अर्जुन उवाच अर्जुन बोला नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्र माच्युत तो स्थित सन्देह कर वचनम तव नष्ट मोह अज्ञानजह समस्त संसाराथे सागर इव दुस्तर स्मृति च आत्मतत्वया लब्ध विप्र मोक्षः तत्प्रसादा तव तो प्रसादा मैं तत्प्रसाद आश्रित अच्युत हे अच्युत मेरा अज्ञानजन्य मोह जो कि समस्त संसार रूप अनर्थ का कारण था और समुद्र की भांति दुस्तर था नष्ट हो गया है और हे अच्युत आपकी कृपा के आश्रित होकर मैंने आपकी कृपा से आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि जिसके प्राप्त होने से समस्त ग्रंथियां संशय विच्छिन्न हो जाते हैं अन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावद इति एताविम दर्शित भवति यद उत अज्ञान सम्मोहनाश आत्मस्मृति लाभ इति इस मोहनाश विषयक प्रश्नोत्तर से यह बात निश्चित रूप से दिखाई गई है कि जो यह अज्ञान जनित मोह का नाश और आत्मस्मयक स्मृति का लाभ है बस इतना ही समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान का फल है तथा चुत अनात्मविद सोचामि इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष उक्तः इसी तरह छंदोग्य उपनिषद में श्रुति में भी मैं आत्मा को न जानने वाला शोक करता हूँ इस प्रकार प्रकरण उठाकर आत्मज्ञान होने पर समस्त ग्रंथियों का विच्छेद बतलाया हृदय ग्रंथे ही तत्र को मोह क शोक एक अश्यत मंत्रवर्ण तथा हृदय की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है वहां एकता का अनुभव करने वाले को कैसा मोह और कैसा शोक इत्यादि मंत्रवर्ण भी है अथ इदानी तच्छासने स्थित अस्ग मुक्त मुक्तसंशय करिष्ये वचनम तब अहम् तत्दा कृताथो न मम कर्तव्यम अस्ति इति अभिप्रायः अब मैं संशय रहित हुआ आपकी आज्ञा के आधीन खड़ा हूँ मैं आपका कहना करूँगा अभिप्राय यह है कि मैं आपकी कृपा से कितार्थ हो गया हूँ अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है परिसमाप्तः शास्त्रार्थः अथ इदानीम कथा संबंध प्रदर्शनार्थम संजय उवाच शास्त्र का अभिप्राय समाप्त हो चुका अब कथा का संबंध दिखलाने के लिए संजय बोला इतम वासुदेव से पाथस महात्म संवाद मस्रवुसम अद्भुत रो अहम् वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः महात्मन संवाद इमें यथोक्त अश्रवुष् शुतवान्स् अभुत अत्यंत विस्मयकम रोमहर्षण रोमांचकर इस प्रकार मैंने यह उपर्युक्त अद्भुत अत्यंत विस्मयकारक रोमांच करने वाला श्रीवासुदेव और महात्मा अर्जुन का संवाद सुना तम इमम और इसे व्यास प्रसादा श्रुतवान्तदु्यमहम परम कृष्णात् साक्षात् साक्षात्थयत स्वयं प्रसादात ततो व्यासप्रसा एतम् संवाद गुह्यं अहम् परम एव योगवाद इव कृष्णात् योगा कथयता स्वयं न परंपरात मैंने भगवान व्यासजी की कृपा से उनसे दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुह्य संवाद को और परम योग को सुना अथवा यो समझो कि योग विषयक होने से यह संवाद ही योग है अतः इस संवाद रूप योग को मैंने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से साक्षात स्वयं कहते हुए सुना है परंपरा से नहीं राजस्मृत्य संस्मृत्य संवादम अद्भुत केशवार्जुन्यो पुण्यम हृष्यामी च मुहर्मु हे राज धृतराष्ट्र संस्मृत संस्मृत संवादम इमं अद्भुत केशवार्जुन्यो पुण्य श्रवणा अभी पापहर शुवा हृष्यामी च मुहुर्तीक्षण हे धृतराष्ट्र केशव और अर्जुन के इस परम पवित्र शून्य मात्र से पापों का नाश करने वाले अद्भुत संवाद को सुनकर और बारंबार स्मरण करके मैं प्रतीक्षण बारंबार हर्षित हो रहा हूँ तच्च संस्मृत्य संस्मृत्यूपत्यभुत हरे विस्मयो में महान राज च पुनः पुनः तत्मृत्य रूपम अत्यभुत हरेह विश्व विस्मयो में महान हे राजन ऋष्यामी का पुनः पुनः तथा हे राजन हरि के उस अति अद्भुत विश्वरूप को भी बारम्बार याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बारंबार हर्चित हो रहा हूँ किम बहुना बहुत कहने से क्या यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो यार्थो धनुर्धर विजयो हो भूतिर्धुआनीतिर्मतिर्म यत्र ये योगे सर्वगा तत्भुवीज से पार्थो यस् पक्षे धनुरो गाड़ीवन्वा त्री तस् पांडवा पक्षे विजय त्रे भूति विशेषो विस्तारो भूति ध्रुवा अभ्यचारिणी नीति इति एवं मति ही मम इति समस्त योग और उनके बीज उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं अतः भगवान योगेश्वर हैं जिस पक्ष में वे सब योगों के ईश्वर श्री कृष्ण हैं तथा जिस पक्ष में गांडीव धनुधारी प्रथापुत्र अर्जुन हैं उस पांडवों के पक्ष में ही श्री उसी में विजय उसी में विभूति अर्थात लक्ष्मी का विशेष विस्तार और वहीं अचल नीति है ऐसा मेरा मत है ये श्री महाभारती सत्स्रायाँ भगवत वैयासिक्यामी श्रीमद्भगवीतासु ब्रह्म विद्यायाम योग मोक्ष योगो संवाद मोक्षसन्यासी गो परमहंस श्रीमत् परमहंसपरिव्रजकाचार्य गोविन्द भगवत शिष्य मोक्ष गोविंद भगवत्पूज्यिष्य श्रीमद्दाचार्य शरभगवतम भगवद्गीता से मोक्षसन्यासीो नाष्टाद्याय गीता शस्त्र